पातंजलोग विभूतिपाद सत्व पद सत्व पुरुषानता ख्याति मात्रावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व पचास पुरुष और बुद्धि के परस्पर पार्थक्य ज्ञान में संयम करने से सब वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त हो जाता है जब हम प्रकृति पर जय प्राप्त कर लेते हैं तथा तो पुरुष और प्रकृति का भेद अनुभव कर लेते हैं अर्थात जान लेते हैं कि पुरुष अविनाशी पवित्र और पूर्ण स्वरूप है तब सर्वशक्तिबद्धता और सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है तत्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम इक्यावन इन सब सिद्धियों को भी त्याग देने से दोष का बीज नष्ट हो जाता है और उससे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तब वे कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं जब वे सर्वशक्तिबद्धता और सर्वज्ञता इन दोनों को भी त्याग देते हैं तब वे सारे प्रलोभन यहाँ तक कि देवताओं द्वारा दिए गए प्रलोभनों का भी अतिक्रमण कर सकते हैं जब योगी इन सब अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके भी उन्हें त्याग देते हैं तब वे चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं वास्तव में ये शक्तियाँ है क्या केवल अभिव्यक्तियाँ स्वप्न की अपेक्षा उनमें भुला कौन सी श्रेष्ठता है सर्वशक्तिमत्ता भी तो एक स्वप्न है वह केवल मन पर निर्भर रहती है जब तक मन का अस्तित्व है तभी तक सर्वशक्तिबत्ता संभव हो सकती है पर हमारा लक्ष्य तो मन के भी अतीत है स्थानोपनिमंत्रण संगमया संग संगयाकरणम पुनर्निष्ट प्रसंगात बावन देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्त होना या आनंद का अनुभव करना उचित नहीं है क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है और भी बहुत से विघ्न हैं देवता आदि योगी को प्रलोभित करते आते हैं वे नहीं चाहते कि कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो हम लोग जैसे ईर्ष्यापरायण हैं वैसे ही वे हैं वरन कभी कभी तो वे इस बात में हम लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं वे डरते हैं कहीं वे हम अपने पद को न खो बैठे जो योगी पूर्ण सिद्ध नहीं होते वे शरीर त्यागने के बाद देवता बन जाते हैं वे सीधे रास्ते को छोड़कर मानो बगल के एक रास्ते से चले जाते हैं और इन सब शक्तियों को प्राप्त करते हैं उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है पर जो इतने शक्ति संपन्न है कि इन प्रलोभनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे सीधे उस लक्ष्य स्थल पर पहुँच जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं